विवेकानंद साहित्य प्राच्य नारी शिकागो डेली इंटर ओशन के 23 सितंबर अठारह के अंक में प्रकाशित एक भाषण की रिपोर्ट एक विशेष सभा में स्वामी विवेकानंद ने पूर्व की स्त्रियों के वर्तमान और भविष्य पर विचार किया उन्होंने कहा कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति का सर्वोत्तम थर्मामीटर है वहां की महिलाओं के साथ होने वाला व्यवहार प्राचीन यूनान में पुरुष और स्त्री की स्थिति में कोई भी अंतर नहीं था समानता का विचार प्रचलित था कोई हिंदू बिना विवाह किए पुरोहित नहीं हो सकता आशा यह है कि अविवाहित एकाकी मनुष्य केवल आधा और अपूर्ण होता है आदर्श स्त्रीत्व का अर्थ पूर्ण स्वाधीनता है सतित्व आधुनिक हिंदू नारी के जीवन की केंद्रीय भावना है पत्नी एक वृत्त का केंद्र है जिसका स्थायित्व तो उसके पतित्व पत, तो पर निर्भर है इसी आदर्श की अति के कारण हिंदू विधवाएं जलाई गई हिंदू स्त्रियां बहुत ही आध्यात्मिक और धार्मिक होती हैं कदाचित संसार की सभी महिलाओं से अधिक यदि हम उनकी इस सुंदर विशिष्टताओं की रक्षा कर सकें और साथ ही उनका बौद्धिक विकास भी कर सकें तो भविष्य की हिंदू नारी संसार की आदर्श नारी होंगी